देवी भागवत नवम स्कंध भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य तथा महालक्ष्मी के देवलोक त्याग का वर्णन भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्वस्वरूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठध धाम में निवास करने लगी प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी हुआ गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई ये सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश के है अपने पूर्ण रूप से तो वे नृत्य वैकुंठ धाम में ही विराजते हैं गृहस्थों के संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली देवी संपत्ति स्वरूपा होकर विराजने लगी गांवों में रूप से तथा यज्ञों में दक्षिणा रूप से ये पधारी क्षीर सागर के यहाँ उनकी कन्या बनी ये कमल कमल कमलियों के लिए क्षेत्र रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई इन्ही की कृपा से सूर्य शोभा पाने लगा भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की श्रम्य शाखा तथा नूतन मेघ इन सभी वस्तुओं में भगवती लक्ष्मी का अंश विद्यमान है उन्हें सर्वप्रथम भगवान नारायण ने बैकुंठध धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक इनका अर्चन किया तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान शिव हैं भगवान विष्णु ने और सागर में इनकी पूजा की तदनंतर स्वयंभू मनु मानवेंद्र ऋषिश्वर मुनीश्वर सभ्य गृहस्थ इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की है गंधर्वों और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया भाद्रमास के शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्मा द्वारा ये सुपूजित हुई नारद महाभाद्रमास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोके में इनकी भक्तिपूर्वक पूजा होती रही चैत्र पौष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा श्री विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोके में सब लोगों ने बड़े भक्तिभाव से के साथ इनकी उपासना की वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की तत्पश्चात वे महादेवी तीनों लोगों के लिए नित्य पूज्य हो गई इंद्र इनके उपासक बने राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की तदनंतर राजा केदार नील बल सुबल ध्रुव उत्तान शक्र बलि कश्यप दक्ष करदम विश्व विवस्वान प्रियव्रत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने इनकी उपासना की इस प्रकार हे ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई है ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं इन्हें सम्प संपत्, समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है